प्रणाम संख्य दर्शन की 22वीं कक्षा तीसरे अध्याय के प्रारंभ के कुछ सूत्र हमने देखे जिनमें स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर के बारे में वर्णन किया गया सूक्ष्म शरीर विवेक होने पर्यंत चलता रहता है अर्थात वही एक बना रहता है और भिन्न भिन्न शरीर मिलते रहते हैं और स्थूल शरीर भोग पूरा होने तक चलता रहता है भोग पूरा होने से मतलब है प्रारब्ध के समाप्त होने तक संचित और प्रारब्ध दो रूप में हम भेद देखते हैं संचित तो बहुत सारे कर्म होते हैं उनमें से कुछ कर्मों को पृथक करके और फिर एक एक शरीर की प्राप्ति होती है तो जिस प्रारब्ध कर्म के कारण शरीर मिला है उसके भोग पूरा होने तक फिर संचित में से नया प्रारब्ध बनेगा उससे फिर नया शरीर होगा और उस प्रारब्ध के चलने तक वो शरीर भी चलता रहेगा शरीर समाप्त हो गया फिर प्रारब्ध बनेगा संचित में से अगला शरीर तो उस दृष्टि से यहाँ पर प्रारब्ध वाला प्रसंग अधिक संगत लगता है प्रारब्ध कर्मों में भी प्रारब्थ के अनुसार ये शरीर चल रहा है लेकिन यदि बीच में किसी कारण से दुर्घटना से आकस्मिक और किसी निमित्त से शरीर नष्ट हो सकता है हो जाता है तब भी बस वहीं समाप्त हो जाएगा वो उनके लिए जो मुक्त हो गए हैं जो जीवन मुक्त हो गए हैं प्रारब्ध का जब तक उपभोग नहीं होता तब तक ये स्थूल शरीर चलता रहता है इसका ये अर्थ भी नहीं कि उसकी मृत्यु ही नहीं हो सकती फिर जब तक प्रारब्ध है तब तक मृत्यु ही नहीं हो सकती यानी अकाल मृत्यु नहीं हो सकती ऐसा तात्पर्य नहीं अकाल मृत्यु तो हो ही सकती है अकाल मृत्यु नहीं हुई तो काल मृत्यु की दृष्टि से शरीर कब तक चलता रहेगा जब तक उसका भोग चल रहा है प्रारब्ध चल रहा है अकाल मृत्यु फिर भी हो सकती है और जो बद्वावस्था में आत्माएं चल रही हैं जन्म मरण चली रहे हैं उनकी यदि अकाल मृत्यु होती है तो जितना प्रारब्ध भोग लिया गया है वो तो समाप्त हो ही गया है और जो प्रारब्ध भोगा नहीं गया था अकाल मृत्यु होने के कारण बच गया तो वो आगे फिर जन्म देगा आगे फिर उसका भूख मिलेगा लेकिन जो जीवन मुक्त है और अंतिम चरम देह है उनका अंतिम शरीर चल रहा है वो शरीर भी प्रारब्ध के कारण ही चल रहा था और अब यदि उनकी आकस्मिक मृत्यु होती है तो इनका जो बचा हुआ प्रारब्ध है वो फिर जन्म नहीं देगा उनको क्योंकि ये जन्म तो उनका अंतिम है शरीर के छूटते ही वो मुक्ति में चले जाएंगे तो प्रारब्ध उपभोग के अनुसार ये शरीर चलता रहता है अगला उपभोग के कारण अगला शरीर चलता रहेगा ऐसे देखना रहे। सूक्ष्म शरीर में सत्रह तत्व अथवा अट्ठारह दोनों तरह से व्याख्या है उतने होते हैं भोग हमारा सूक्ष्म शरीर के माध्यम से होता है व्यक्तियों का भेद कर्म के विशेषता के कारण होता है आत्मा का आश्रय वैसे तो सूक्ष्म शरीर है लेकिन सूक्ष्म शरीर का भी आश्रय यह स्थूल शरीर है दोनों को ही देह नाम से कहा जाता है और सूक्ष्म शरीर स्वतंत्रता से कार्य नहीं कर पाता उसके लिए स्थूल शरीर की आवश्यकता होती है इसलिए पाठ में से किन्हीं को कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हैं एक प्रश्न मेरे सामने आया है कि तीसरे अध्याय के पांचवें सूत्र उपभोगादित रस्य का आपने आशय बताया कि स्थूल शरीर तब तक चलता है जब तक उसका भोग शेष रहता है तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि जो योगी जीवन मुक्त हो चुका है क्या उसे भी प्रारब्ध भोग पूरा ही भोगना पड़ता है तो उसे पूरा भोगने की आवश्यकता नहीं है आकस्मिक मृत्यु हो गई जैसा मैंने पहले बताया तो ऐसा ही रह जाएगा उसके लिए आगे एक सूत्र भी आएगा चक्र भ्रमणवत धृत शरीर जीवन मुक्त के लिए उस सूत्र पे भी उसके आधार पर मैं ये बोल रहा हूँ तो ये आवश्यक नहीं कि वो प्रारब्ध को भोगता ही रहे तब तक मृत्यु ही नहीं आएगी मृत्यु तो अकाल कभी भी आ सकती है नहीं भोगा गया तो नहीं भोगा गया और अकाल मृत्यु नहीं है तो वो पूरा भोग लेता है उसको जीवन मुक्त होने के बाद भी विवेक प्राप्ति के बाद भी आगे इनका प्रश्न है वह स्वेच्छा से जब भी चाहे तब संकल्प के साथ शरीर को त्याग सकता है इसके बारे में प्रचलन तो बहुत है बोला जाता है सुना जाता है योगी अपनी इच्छा से शरीर का त्याग कर देते हैं पर इसमें दर्शन में ऐसा मेरे को याद नहीं आ रहा कि ऐसा कहीं लिखा हो मेरे को याद नहीं आ रहा है आगे है कि कुछ पुस्तकों में उल्लेख मिलता है कि योगी स्वेच्छा से प्राणों को ब्रह्मरंध्र से त्याग देता है वो कौन सा योगी कि जिस योगी ने प्राणों पर नियंत्रण कर लिया है वो विवेक प्राप्त कर लिया है इसमें आपका क्या अभिमत है मेरे को इसमें निश्चय नहीं है ऐसा हो सकता है ये न मेरे देखने में आया ना ऐसा शास्त्रीय प्रमाण की दृष्टि से मेरी जानकारी में कुछ इस तरह के वचन मिल सकते हैं आगे ये प्रश्न करती है कि ध्यान में जैसे जैसे एकाग्रता बढ़ती जाती है श्वास प्रश्वास मंद होते जाते हैं समाधि अवस्था में ऐसी प्रती होती है जैसे कि श्वास थम ही गए हैं तो ये ठीक है ऐसा होता ही है और उसका कारण ये होता है श्वास का संबंध हमारी शारीरिक क्रियाओं के साथ में है जैसे जैसे हमारी क्रियाएं बढ़ती हैं तो श्वास भी बढ़ जाता है जैसे तेज चले दौड़े कार्य करें और विश्राम करते हैं तो सांस कम हो जाता है जितनी आवश्यकता होती है क्रिया करेंगे तो ऊर्जा का दहन होगा ऊर्जा के दहन के लिए ऑक्सीजन की वायु की आवश्यकता है उसके लिए फिर हम श्वास भी लेते हैं अधिक श्वास चलता है हृदय की धड़कन भी बढ़ती है लेकिन जब ध्यान में बैठते हैं तो शरीर का प्रयत्न हमने रोक दिया स्थिर कर दिया शरीर को और प्रयत्न शैथिल्य कर दिया तो अंदर की भी जो कुछ क्रियाएं थामना आदि चल रही थी वो भी लगभग नगण्य हो जाती है बस शरीर को स्थिर रखने के लिए थोड़ी बहुत ऊर्जा समाप्त हो रही है और वैचारिक चंचलता भी नहीं है जिससे कि हृदय की, की धड़कन बढ़ जाए या श्वास बढ़ जाए जैसे हम बैठे बैठे भी यदि हमारे अंदर आवेग होते काम क्रोत लोक मोह तीव्रता से उभरे तो बैठे बैठे भी सांस चलने लग जाएगी बढ़ जाएगी धड़कन बढ़ जाएगी भय भी तो तो बढ़ जाता है बैठे, बैठे बैठे भी तो वो तो इन आवेगों की सज्जा की दृष्टि से शरीर में ऐसी प्रक्रियाएं होती हैं। अब ध्यान काल में ये भी नहीं हो रहा है मन एकाग्र रहे, आवेग नहीं है तो शरीर भी स्थिर हो गया मन भी स्थिर है क्रियाएं कम हो गई है प्रयत्न शैथिल्य हो चुका है ऐसे में शरीर की ऑक्सीजन की आवश्यकता बहुत कम हो जाती है बहुत कम हो जाती है इसलिए श्वास बहुत धीमा धीमा चलता है और शरीर ऐसा जागरूक रहता है बुद्धि इतनी जागरूक रहती है कि जितना श्वास जाता है उसका पूरा उपयोग उसी में से ऑक्सीजन आदि पर्याप्त लेके उसका पर्याप्त उपयोग वो अच्छा होने लगता है इसलिए बहुत कम श्वास की आवश्यकता पड़ती है तो जैसे इन्होंने कहा कि जैसे जैसे एकाग्रता बढ़ती जाती है श्वास प्रश्वास मंद हो जाते हैं और समाधि अवस्था में ऐसी प्रती होती है जैसे कि श्वास थम ही गया है वास्तव में पूरा नहीं थमता थोड़ा थोड़ा चलता रहता है बहुत थोड़ा थोड़ा यहीं अंदर ही जैसे कि नाक में ही चल रहा हो लेकिन चलता है वो तो शरीर के लिए थोड़ा आवश्यक है वो चलता रहेगा आगे समाधि की गहन अवस्था में ऐसी प्रतिति होती है कि प्राणों का व मन का शरीर के निचले भाग में तो आभास मात्र भी नहीं है सारी चेतना मस्तिष्क में ही सिमटकर पहुंच गई है तो कुछ तो चूंकि ध्यान काल में हम मन मस्तिष्क से ही काम लेते हैं विचार से शरीर को छोड़ देते हैं शरीर का चिंतन छूट जाता है और बहुत बार बैठे बैठे नीचे का भाग ऐसा सुन्न हो जाता है कि कुछ आभास ही नहीं रहता रक्त संचार वहां बंद जैसा हो जाता है तो कुछ आभास ही नहीं रहता नीचे का ऊपर ऊपर जैसे सारी चेतना ऊपर पहुंच गई है क्योंकि जागरूकता वहां पर है तो नीचे प्राण का व मन का आभास नहीं रहता प्राण का मतलब तो कुछ गतिविधि नहीं अनुभव में आती है मन की कोई क्रिया वहां पर नहीं मन को ले भी जाओ तो यू लगता है कि पैर है जैसे कि अभी हम बैठे हैं और हम बैठे बैठे आंख बंद करके पैरों पे मन को ले जाएंगे तो ऐसा लगेगा ना कि पैर हैं कुछ दबाव पड़ रहा है कहीं वो टिके हुए हैं नीचे का जो भूमि है फर्श है गद्दी है उसके स्पर्श का अनुभव होगा कुछ न कुछ हमें अनुभूति होती है आंख बंद करके भी पैरों की लेकिन जब अधिक देर व्यक्ति बैठ जाता है रक्त संचार कम हो जाता है और मन दूसरी जगह लगा रहता है तो वहां की संवेदना समाप्त हो जाती है और यू लगेगा जैसे कि पैर है ही नहीं कि पैर के होने का पता कैसे लगे आंखें तो बंद हैं आंखों से देख नहीं रहे और मन से अगर वहां जाकर के अनुभव करने लगे तो वहां पर संवेदना ही समाप्त हो जाती है जैसे हमारे पैर सुन्न हो जाएं तो वहां कुछ पता नहीं लगता है हाथ सुन्न हो जाए तो वहां संवेदना समाप्त हो जाती है त्वचा की स्पर्श की संवेदना समाप्त हो जाती है तो नीचे अनुभव में नहीं आएगा ऐसा बहुत होता ही रहता है नीचे का भार नहीं होने लगेगा जैसे ऊपर ऊपर हो, नीचे तो कुछ है ही नहीं कट गया हो जैसे तो प्राण का व मन का शरीर के निचले भाग में तो आभास मात्र भी नहीं होता और ये समाधि में ही नहीं एकाग्रता की अवस्था में लंबे समय तक जो बैठते हैं उनमें प्राय ये देखा जाता है ये अपने आप में समाधि का लक्षण नहीं है कि ऐसा हो रहा है इसका मतलब समाधि लग गई है ये आवश्यक नहीं है लेकिन इस तरह की अनुभूति बहुतों को होती है और सारी चेतना मस्तिष्क में ही सिमट कर पहुंच गई है इस अवस्था के परिपक्व होने पर क्या स्वेच्छा से प्राण त्यागा जा सकता है तो इसका मेरा कोई अनुभव नहीं है न किसी ने घर को सिखाया न मैंने ऐसा प्रयास किया कभी कुछ नहीं कह सकता इस प्रकार की प्रतीति भ्रांति मात्र है तो स्वानुभूत ज्ञान से स्वानुभूत ज्ञान तो है नहीं जो कुछ तर्क था वो आपके सामने रख दिया है और श्रुति प्रमाण से श्रुति प्रमाण भी मेरी जानकारी में मेरे को तो कुछ याद आ नहीं रहा है तो इसमें कुछ और ज्यादा कहने की स्थिति मैं नहीं हूँ हाँ रणजीत जी।, जी ये शरीर सबके समान होते हैं हाँ। इसका क्या तात्पर्य तो? ये कि जैसे सृष्टि की रचना में बुद्धि तत्व बना था और उस बुद्धि तत्व महत उससे उसमें से कुछ तो बुद्धि तत्व रह गया और कुछ अहंकार के रूप में बदल गया तो जो रह गया उसी में से सबको बुद्धि दे दी गई सबके लिए छाट देगी ये ये, ये ये ये ऐसे तो सबकी एक जैसी होती है रचना की दृष्टि से सतुर की स्थिति से सबकी समानता होती है और फिर अहंकार बना अहंकार से पांच तन और ग्यारह इंद्रिया बनी और कुछ अहंकार एक तरफ अलग रह गया जिससे अहंकार अंतःकरण बना और उसके जितना जितना सबको मिलना था वो सबको मिल गया तो बुद्धि भी मिल गई अहंकार भी मिला अंतःकरण के दो तत्व वो सबके एक जैसे मिले और फिर अहंकार से जो ग्यारह इंद्रिया बनी उसमें जो सूक्ष्म इंद्रिया है वो भी सबकी एक ही जैसी है मन इंद्रिया जाने दिए सूक्ष्म इंद्रिया वो बनी और बन करके बस सबको मिल गई और ऐसे ही पांच तन मात्राएं जो थी वो तो एक ही जैसी बनी हुई थी उसमें से जितनी जितनी सूक्ष्म शरीर में चाहिए वो उतनी उधर से लेके और सूक्ष्म शरीर को मिला के बना दिया असेंबल कर दिया ठीक है ये सत्रह तत्वों का घटक घटकों का योग है ना अट्ठारह तत्वों का उसको मिला दिया वो समूह कर दिया तो जो एक एक भाग लिए पार्ट थे पार्टों को असेंबल कर दिया मिला दिया ये ये एक जैसा है वो सबको एक जैसा मिलता है मूल रूप से जैसे ये अब हाँ उसके बाद में शुरू में एक जैसा मिल गया अब उसके बाद में अपने अपने कर्म ज्ञान के आधार पर इनपे संस्कार अलग अलग डलने लग गए मन मूलभूत एक जैसा था लेकिन उसपे संस्कार सबके अलग अलग डले गए हैं ज्ञान सबका अलग अलग है प्रयत्न सबके अलग अलग हो गए उसके आधार पर कोई निश्चय कर शीघ्र कर लेता है कोई नहीं कर पाता है जिसने अभ्यास किया है कि कैसे निश्चय होता है निश्चय करने की प्रक्रिया है अपने आप में विश्वास है वो शीघ्र निर्णय कर लेगा और नहीं तो सूचनाओं की कमी है तो निश्चय नहीं हो पाएगा डर है तो निश्चय नहीं हो पाएगा ये अब सबका अलग अलग हो जाता है मूल तत्व के रूप में सूक्ष्म शरीर समान है बाद में तो ये सारा परिवर्तन हो ही रहा है अपने अपने संस्कार के आधार पर ज्ञान के आधार पर और कर्म भी उसमें जुड़ जाएगा स्तूल गोलकों में भी अंतर होता है उससे भी सामर्थ्य में अंतर आ जाता है ऐसा जी सुन जो रहेगी तो रहेगी पहले बताया जाता है जो मुक्ति में नहीं है एक एकता कैसे होता जी जैसे अभी आपने कहा मतलब जैसे संस्कार के बैठे तरह दिन वैसा होते जी जी कब तो होगा जी कभी होगा ही नहीं जी तो से जितने तो... लोग आते हैं उनके साथ आप कह सकते सर जी बाकी को एक साथ कोई नहीं सकते मुझे ऐसा नहीं जी तो ठीक है वो तो आपने बताया ही है स्वामी जी जैसे कि मुक्ति से जो लौटेंगे उनका तो एक जैसा रहेगा ही वो तो एक जैसा इसलिए कि सूक्ष्म शरीर तो एक जैसा मिला और उनके पिछले कोई संस्कार होते नहीं है इस दृष्टि से एक जैसा हुआ और प्रलय प्रलयावस्था के बाद में पिछली सृष्टि की जो बद्ध आत्माएं थी उनको जब फिर से नया सूक्ष्म शरीर मिला यानी मन मिला तो जैसा पीछे इस प्रश्न के उत्तर में बात चल रही थी संस्कार के विषय में तो परमात्मा नया मन नया सूक्ष्म शरीर तो देगा लेकिन साथ में पिछली सृष्टि में जैसे संस्कार थे वैसा ही संस्कारित करके देगा इस दृष्टि से सबके भिन्न भिन्न होंगे ये आपका कहना है वो बिल्कुल ठीक बात है संस्कारों की दृष्टि से तो वो भिन्नता रहेगी किंतु जो रचनागत मूल चीज है वो तो एक ही जैसी है जो मूल तत्व है उसमें वो एक जैसा है अब उसपे जो ये संस्कार पड़े हैं पिछले के अनुसार वो वो तो भेद है ही जैसे अभी सृष्टि में ऐसे पिछली सृष्टि के कारण भी उन संस्कारों के कारण वो भिन्नता ठीक है आपने जो बात कही है वो ठीक है ऐसा ही मैं भी ऐसा ही मानता हूँ ऐसा ही प्रतीत होता है मूल तत्व तो एक जैसा होता है हाँ पूछिए आचार्य जी सोक्ष्म जो धर्मात्र है पांच धर्मात्रा उनका सूक्ष्म शरीर को बनाने में क्या योगदान रहता है क्योंकि तो तो सूक्ष्म तो शरीर में, में पांच तनमात्राओं का क्या कार्य होता है ये इनका प्रश्न है क्या उपयोगिता होती है इसके लिए बहुत सीधे सीधे स्पष्ट वर्णन तो नहीं मिलता लेकिन इसके लिए जो उहा की जाती है या थोड़ा बहुत संकेत मिलते हैं उस रूप में इसको आधार माना जाता है सूक्ष्म शरीर के जो अन्य तत्व हैं वो सूक्ष्म भूतों के यानी तन्मात्राओं के आधार पर रहते हैं एक बात दूसरा जो हमारा स्थूल शरीर ठहरता है वो है पांच भौतिक क्योंकि उसके पीछे जो आधार रहता है वो ये पांच तन्मात्राएं रहती हैं। उस पांच तन्मात्राओं के आधार पर हम विभिन्न भूतों से संपर्क कर पाते हैं या उनसे हमारा सहयोग चलता रहता है इस रूप में कुछ लोग संगति लगाते हैं लेकिन इसके लिए कोई निश्चित शब्द प्रमाण पक्का स्पष्टता से मेरी जानकारी में नहीं है ठीक है तो ये शरीरों की चर्चा चल रही थी तो स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर और फिर एक शरीर और आ गया कारण शरीर ये कारण शरीर क्या है तो सत्याग्र प्रकाश में ये जो वर्णन आता है उसको भी इसी संदर्भ में हम थोड़ा समझ लेते हैं सत्याग्त प्रकाश का नवम समोल्लास जहां मुक्ति के साधन गिनाए गए हैं जिसमें विवेक इत्यादि ये सारी चीजें वैराग्य षट संपत्ति श्रवण चतुष्टय ये सारी चीजें जो लिखी है उसमें विवेक के संदर्भ में उन्होंने कहा कि तीन शरीर है और चीजें भी हैं सूक्ष्म यानी अकोष हैं वो हैं वो सब होके ये शरीर के संदर्भ में कहा कि तीन शरीर हैं ये एक प्रतिज्ञा की अब इसका वर्णन आगे चल रहा है एक स्थूल जो यह दिखता है जो हमार को दिखाई देता है स्थूल शरीर इसमें कोई संदेह नहीं दूसरा दूसरा मतलब ये सूक्ष्म शरीर की ये कह रहे हैं को नाम भी देते हैं तो दूसरा पंच पांच प्राण ये पांच प्राण शब्द आया है इसका मतलब पांच कर्मेंद्रिया हैं पांच प्राण पांच ज्ञानेन्द्रिय पांच सूक्ष्म पंद्रह हो गए और मन तथा बुद्धि ये दो का ग्रहण किया इन सत्रह तत्वों का समुदाय सूक्ष्म शरीर कहता है यही सप्तशिकम लिंगम वाली बात है सत्रह का मिला एक लिंग शरीर बनता है सूक्ष्म शरीर बनता है अब इसमें जो अहंकार का ग्रहण नहीं है उसका समावेश बुद्धि में मानते हुए स्वीकार किया जाता है तो अट्ठारह तत्व भी माने जाते हैं 17 भी माने जाते हैं ये विषय हो अपने चर्चा में हो चुका है आगे इसी के बारे में कहते हैं यह है सूक्ष्म शरीर जन्म मरणादि में भी जीव के साथ रहता है जन्म मरण होने पर भी जीव के साथ साथ बना रहता है यानी चलता जाता है स्थूल शरीर जन्म मरण के साथ में नहीं रहता मरने के बाद में वो नहीं जाता है आगे लेकिन सूक्ष्म शरीर आगे भी चलता रहता है यानी वही बना रहता है इसके दो भेद हैं सूक्ष्म शरीर के या फिर दो भेद किए वो यहां नहीं इसमें लेकिन महर्षि ने इस तरह जो लिखा है दर्शन में अभी यहां नहीं आया महर्षि ने जो व्याख्या की है इन्होंने लिखा है जो इसके दो भेद हैं एक भौतिक अर्थात जो सूक्ष्म भूतों के अंशों से बना है जिस तो सूक्ष्म शरीर की हम बात कर रहे थे जो सत्रह तत्वों वाला ये वो भौतिक सूक्ष्म शरीर है भूतों से यानी सूक्ष्म भूतों से जो बना है यद्यपि कुल सत्रह तत्व हैं इसमें लेकिन मूल आधार रूप में किससे बना है सूक्ष्म भूतों से बना है इसलिए इसको सूक्ष्म शरीर को भौतिक भूत सूक्ष्म शरीर का तो जो आपका प्रश्न था कि ये पांच सूक्ष्म भूत क्या करते हैं तो उसका जो एक एक अंश में हम ऐसे जैसे तात्पर्य निकालते हैं कि पांच सूक्ष्म भूत आधार प्रदान करते हैं उस सूक्ष्म शरीर को बाकी इंद्रिया है बोलिए पांच जो है वो आधार प्रदान करते हैं उसको तो ये भूतों से सूक्ष्म भूतों के अंशों से बना है इसका निर्माण सूक्ष्म भूतों के अंशों से हुआ है तो ये तो हुआ भौतिक सूक्ष्म शरीर अब दूसरा स्वाभाविक एक सूक्ष्म शरीर और कहा इस स्वाभाविक सूक्ष्म शरीर क्या जो जीव के स्वाभाविक गुण रूप है आत्मा का जीव का जो अपना स्वाभाविक गुण धर्म है वही ये स्वाभाविक सूक्ष्म शरीर है अर्थात आत्मा स्वयं भी एक शरीर के रूप में यहां प्रस्तुत किया गया है स्वयं भी स्वयं आत्मा भी तो ये जो अभौतिक सूक्ष्म शरीर है दूसरा स्वाभाविक स्वाभाविक सूक्ष्म शरीर है एक भौतिक सूक्ष्म शरीर है जो कि निर्मित होता है निमित्त से और दूसरा ये स्वाभाविक सूक्ष्म शरीर है यानी आत्मा स्वयं जो कि उसी के अपने गुणों से गुणों का संघात समूह जो है एक स्वयं ही नित्य जो तत्व है तो दूसरा स्वाभाविक जो जीव के स्वाभाविक गुण रूप हैं यह है दूसरा अभौतिक शरीर मुक्ति में भी रहता है प्रकृति से बना हुआ शरीर तो यही छूट जाता है स्थूल शरीर भी और सूक्ष्म शरीर भी क्योंकि मुक्ति में जब जाता है तो प्रकृति के बंधनों से मुक्त हो जाता है वो केवल ही होता है कैवल्य को प्राप्त करता है मोक्ष होता है प्रकृति के बंधन से छूट जाता है इसलिए प्राकृतिक जो भौतिक सूक्ष्म शरीर है वो भी नहीं रहता मुक्ति में लेकिन ये जो स्वाभाविक सूक्ष्म शरीर है ये तो मुक्ति में भी रहता है कारण यही है कि आत्मा स्वयं तो मुक्ति में है ही विद्यमान इसलिए, इसलिए ये स्वाभाविक सूक्ष्म शरीर यानी स्वयं आत्मा तो वो तो रहेगा ही वो भी नहीं रहेगा तो मुक्ति किसकी फिर तो दूसरा स्वाभाविक जो जीव के स्वाभाविक गुण रूप हैं, यह है दूसरा अभौतिक शरीर मुक्ति में भी रहता है आगे इसी से जीव मुक्ति में सुख को भोगता है अगर वो स्वयं ही नहीं होगा तो भोगेगा क्या वही भोगने वाला है भोगता वही है मुक्ति के सुख को भी ईश्वर की सहायता से भोगता है इंद्रिया प्रकृति रूप करण नहीं रहते ईश्वर ही सहायक होता है और लेकिन भोगने की सामर्थ्य आनंद भोगने की सामर्थ्य आत्मा की अपनी है और उसी से वो भोगता है स्वयं अपनी सामर्थ्य से भोगता है ईश्वर की सहायता से अपनी सामर्थ्य का ये मतलब नहीं है कि बिना ईश्वर की सहायता के भोगता है उसमें भो, भोगने की सामर्थ्य है ईश्वर भोगवाता है तब वो भोग पाता है जैसे बंधन अवस्था में दर्शन की शक्ति आत्मा की है लेकिन बिना इंद्रियों की सहायता के आत्मा देख नहीं सकता स्वयं देखने की शक्ति होते हुए भी इंद्रियों की सहायता से ही देख पाता ये है कुछ तत्व तो ऐसे होते हैं जिनमें देखने की सामर्थ्य नहीं होती उनको भले इंद्रियां भी दे दी जाए तो भी वो नहीं देख सकते। तो देखने की सामर्थ्य होते हुए भी जैसे इंद्रियां आदि आवश्यक होती है बद्वावस्था में ऐसे ही मुक्ति में भी आनंद भोगने की सामर्थ्य आत्मा की अपनी होते हुए भी परमात्मा की सहायता अपेक्षित होती है उसके लिए सत्या प्रकाश में और जगह पे एकदम स्पष्ट महर्षि ने लिख रखा है तो इसी से जीव मुक्ति में सुख को भोगता है तो दो शरीर पूरे हो गए स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर अब लिखा तीसरा कारण अब ये तीसरा कारण शरीर है इसके ऊपर विचार करने की अपेक्षा है और ये समझ में भी नहीं आता ये विवादास्पद भी है या फिर है क्या ये कारण शरीर तो तीसरा कारण अमेषि की पंक्तियों को देखिए अच्छा एक क्रम और देखिए यहां पर कि पहले तो स्थूल शरीर बताया ये स्थूलभूतों से बना उसके बाद में सूक्ष्म शरीर बताया उसकी अपेक्षा सूक्ष्म है और सूक्ष्म शरीर के भी दो भाग किए तो पहला वाला भौतिक था वो सूक्ष्म भूतों से बना तो स्थूल भूतों की अपेक्षा सूक्ष्म भूत और सूक्ष्म है और उससे भी अगला जो सूक्ष्म शरीर बताया वो स्वाभाविक आत्मा बताया स्वयं आत्मा को ठीक है तो स्थूल भूत फिर सूक्ष्म भूत और फिर आत्मा अब कारण शरीर और बताया जा रहा है और सूक्ष्मता में कहा जाएंगे आत्मा से भी नीचे तो ये विचार की बात है कि अब यहां परमात्मा को मानें और आत्मा से भी सूक्ष्म अथवा मूल प्रकृति को माने पंक्ति देखिए तीसरा कारण जिसमें सुषुप्ति अर्थात गाढ़ निद्रा होती है कारण शरीर कौन जिसमें सुषुप्ति अर्थात गाढ़ निद्रा होती है उसका नाम उसका नाम कारण शरीर है सुषुप्ति हमारी अवस्था है ना जा, जागृत अवस्था स्वप्न सुषुप्ति और समाधि ये चौथी अवस्था तुरी अवस्था कहलाती है वो चौथी अवस्था होती है तो ये जो सुषुप्ति अवस्था गाढ़ निद्रा स्वप्न से रहित स्थिति जो है ये किस में होती है ये कारण शरीर में होती है अब वो कारण शरीर है क्या ये तो अभी अनवेषण नहीं है देखना है कि उसे क्या माने तो पहला लक्षण दिया जिसमें सुशुक्ति अर्थात गाढ़ निद्रा होती है दूसरा वह प्रकृति रूप होने से सर्वत्र विभू ये कारण शरीर कैसा है वह प्रकृति रूप होने से सर्वत्र विभू अब यहां ये प्रकृति शब्द पढ़ा है इसके आधार पे ये प्राय अर्थ लिया जाता है कि मूल प्रकृति को कहा जा रहा है कारण शरीर में लेकिन यहां मात्र प्रकृति नहीं है प्रकृति रूप वह प्र... तो सीधे ही लिख देते हैं ना वो प्रकृति है प्रकृति नहीं कहा वह प्रकृति रूप होने से सर्वत्र विभू सर्वत्र शब्द भी लिखा है और विभू भी लिखा हुआ है तो मूल प्रकृति सर्वत्र विभू होती है मूल प्रकृति सर्वत्र विभू होती है क्या नहीं होती मूल प्रकृति सर्वत्र विभू यद्यपि आगे एक सूत्र आएगा अभी सांख्य में भी सर्वत्र कार्य दर्शनात्भुत्वम प्रकृति के लिए कहा जाएगा उसका विभुत्व कहा गया सब जगह कार्यों के देखे जाने से जहां जहां कार्य है वहां वहां वो कारण भी मूल प्रकृति भी है इस रूप में वो बहुत व्यापक है ये कथन होता है और जहां कार्य नहीं है वहां पर वहां पर नहीं है तो वैसे विभू नहीं है लेकिन बहुत व्यापक है इस दृष्टि से उसको गौण रूप से विभू कहा गया है वो सूत्र देखेंगे आगे तो प्रयोग तो प्रकृति के लिए भी होता है लेकिन ये क्या लिखा है प्रकृति रूप होने से सर्वत्र विभू और सब जीवों के लिए एक है सब जीवों के लिए एक है अलग अलग, अलग नहीं है ये स्थूल शरीर सब जीवों का अलग अलग है सूक्ष्म शरीर उसमें भी भौतिक वो सब जीवों का अलग अलग है सूक्ष्म शरीर अभौतिक यानी स्वाभाविक वो सब आत्माएं अलग अलग हैं ही अब ये जो कारण शरीर है वो सब जीवों का एक ही है वैसे कैसा कौन सा तत्व है जो हम सबके लिए एक ही होगा और तो परमात्मा ही बचेगा और तो कौन है और यदि मूल प्रकृति को भी माना जाए तो मूल प्रकृति का तो स्वरूप आपने देखा ही है सत्वर स्तम्भ की साम्यावस्था सत्वर स्तंभ की साम्यावस्था अब वो सबके लिए एक कैसे होगा मान लो एक आत्मा यहां पर है एक वहां है एक वहां है वहां के जो सत्वर स्तंभ है वो उस, उसके लिए अगर कारण शरीर हैं, दूसरे के लिए दूसरी जगह सबके लिए अलग अलग होंगे या एक हो सकते हैं मूल प्रकृति सत्वर का समूह है बहुत सारे बहुत सारे सत्वर का समूह मूल प्रकृति है तो वो सबका एक कैसे हो सकता है वो एक है ही नहीं उसमें तो बहुत सारे कण हैं। और आत्मा एकदेशी है तो उसके लिए अगर वो वो मूल प्रकृति को आधार बनती है उसको शरीर माने भी तो एक तो सबका नहीं हो सकता और यहां पर सर्वत्र विभू महर्षि केवल विभू ही लिख देते सर्वत्र विभु ये दो शब्द लिखने की क्या आवश्यकता थी एक तो कारण रूप होने से कारण होने से नहीं।, नहीं कारण रूप होने से कारण जैसा है वो कारण नहीं है कारण जैसा है एक प्रकृति रूप है कारण नहीं प्रकृति रूप होने से नहीं तो कह देते प्रकृति है वो मूल प्रकृति प्रकृति रूप है प्रकृति का मतलब है यहां पर कारण जैसे प्रकृति और विकृति प्रकृति और कार्य तो प्रकृति पहले होती है कार्य बाद में होता है तो यहां प्रकृति शब्द का मतलब है कारण आधार वो कारण रूप है हमारा आधार है हमारा सबका और वो होने से सर्वत्र विभू है प्रकृति सर्वत्र विभू नहीं है विभू तो है व्यापक तो है लेकिन सब जगह नहीं है वो कहीं नहीं है कहीं है वो सब जगह विभूत तो केवल परमात्मा है तो सर्वत्र विभू और सब जीवों के लिए एक है अब ये लक्षण परमात्मा पर घटेगा अच्छा अब इसमें सबसे पहले जो लिखा था जिसमें सुषुप्ति अर्थात गाढ़ निद्रा होती है तुम्हारी सुषुप्ति गाढ़ निद्रा मूल प्रकृति में होती है या परमात्मा में होती है और ये लक्षण भी तो घटना चाहिए ना उस कारण शरीर में परमात्मा में होती है प्रमाण उसके लिए तो सांख्य दर्शन में एक सूत्र आएगा समाधि सुषुप्ति मोक्षेशु ब्रह्मरूपता समाधि में भी ब्रह्मरूपता होती है सुषुप्ति में भी होती है और मोक्ष में भी ब्रह्मरूपता होती है समाधि असंप्रज्ञात समाधि जहां ईश्वर का साक्षात्कार होता है ब्रह्म का साक्षात्कार होता है तो सुषुप्ति में भी ब्रह्म होती है ये हमारे को सांख्य के एक पंक्ति से भी मिल रहा है अब जब महर्षि कारण शरीर के लिए लक्षण दिया सबसे पहला जिसमें सुषुप्ति अर्थात गाढ़ निद्रा होती है तो हमारी सुषुप्ति गाढ़ निद्रा किसमें होती है तो परमात्मा में होती है हमारी गाढ़ निद्रा उसका तो प्रमाण मिल रहा है और मूल प्रकृति में गाढ़ निद्रा होती है उसके लिए कोई प्रमाण तो देखने में नहीं आ रहा है और सब जीवों का एक है तो वो तो परमात्मा ही हो सकता है तो मेरी दृष्टि से मैं जैसा समझ पाया कारण शरीर में हमें परमात्मा को ग्रहण करना चाहिए यहां पर तो स्थूल शरीर स्थूल भूतों से फिर सूक्ष्म शरीर सूक्ष्म शरीर में भी भौतिक सूक्ष्म शरीर सूक्ष्म तनमात्राओं से सूक्ष्म भूतों से सूक्ष्म शरीर स्वाभाविक वो आत्मा ये क्रमशः स्थूल से सूक्ष्म होते जा रहे हैं और उस आत्मा का भी एक आधार परमात्मा भी तो है शरीर हमारा आधार आश्रय होता है भोगों का आश्रय होता है हमारे उपयोग के लिए होता है तो जैसे शरीर के बिना स्थूल शरीर के बिना हम काम नहीं कर सकते सूक्ष्म शरीर के बिना काम नहीं कर सकते और स्वयं आत्मा नहीं हो तो भी काम नहीं कर हो सकता लेकिन परमात्मा नहीं हो तब भी तो काम नहीं चल सकता हमारा कह एव अन्यात कह प्राण्यात यदि ऐश आकाशो आकाश आनंदो न से आनंद रूप आकाश यानी परमात्मा यदि परमात्मा न हो तो कौन प्राण ले सके कौन चल सके कौन फिर सके उपनिषदों में ऐसे वचन आते हैं। यानी हमारा आश्रय परमात्मा भी है और वो ही एक ऐसा आश्रय है जो सबका एक है सब जीवों का बाकी शरीर अलग अलग है उस रूप में तो आश्रय हम सबका एक ही है वो एक एक आश्रय केवल परमात्मा ही हो सकता है तो इस दृष्टि से ये सारी व्याख्या और वचनों को देखते हुए परस्पर संगति को देखते हुए कारण शरीर का मतलब परमात्मा स्वयं ही समझ में आता है वो हमारा आश्रय है आधार है ठीक है किन्हीं को पूछना हो तो पूछिए कारण शरीर को भी नित्य माने या नित्य माने नित्य रहेगा और इसका तो फिर कारण शरीर का औचित्य है प्रकृति के माध्यम से जो बताया जाए इसका क्या औचित्य है प्रकृति के माध्यम से कुछ नहीं वो तो कारण शरीर परमात्मा है उसके बिना आधार के तो हम कुछ भी नहीं कर सकते यहाँ मैसे कह रहे प्रकृति रूप प्रकृति रूप का मतलब है कारण रूप आधार रूप कारण कई तरह के होते हैं उपादान कारण होता है निमित्त कारण होता है साधारण कारण होता है या असंभवी कारण होता है प्रकृति रूप का मतलब है कारण रूप अगर इस प्रकृति रूप का मतलब सत्वर स्तंभ लेते हैं तो पहली बात तो वो सर्वत्र विभू नहीं है लक्षण घटना चाहिए ना लिंग घटना चाहिए हम जो शब्द का अर्थ ले रहे हैं वो घटना चाहिए वहां पर और वो सब जीवों के लिए एक भी नहीं है और उसमें सुषुप्ति भी नहीं होती है ये लक्षण उसमें घटी नहीं रहे हैं इसलिए प्रकृति रूप यहां प्रकृति शब्द के पढ़े जाने पर भी यहां पर मूल प्रकृति का अर्थ नहीं लिया जाएगा प्रकृति का मतलब कारण रूप है सब सत्य विद्या और जो पदार्थ विद्या से जाने जाते हैं उन सब का आदि मूल अब यह मूल का मतलब भी क्या है कारण है प्रकृति मूले मूला भावात अमूलम मूलम वो मूल मतलब क्या कहा था प्रकृति मतलब कारण तो ये परमात्मा हम सबका मूल है आधार है उपादान रूप में नहीं उपादान रूप में नहीं वो अद्वैत वाले मानते हैं कि अभिन्न निमित्त तो उपादान कारण है निमित्त कारण भी वही है और उपादान कारण भी वही है अभिन्न है एक ही है जो उपादान कारण भी है निमित्त कारण भी है ऐसा नहीं वो निमित्त कारण है हमारा आश्रय है प्रकृति के माध्यम से हमें ये सारी व्यवस्था देता है वो तो कारण रूप का मतलब है वो प्रकृति रूप का मतलब है कारण हमारा जैसे प्रकृति होती है वैसा है तो प्रकृति हमारा निमित्त होती है कारण होती है ऐसे वो भी हमारा निमित्त है कारण है आधार है ये लेंगे। जैसे जीवात्मा को प्रकृति के द्वारा कर्मों के आधार पर शरीर और सूक्ष्म शरीर मिलता है कर्मों का फल धोने के लिए व्यवस्था के अनुसार तो कारण शरीर का तो इस प्रकृति के संबंध दिखाई नहीं दे रहा है नहीं लेकिन परमात्मा का आश्रय यथा योग्य मिलता रहता है मूलभूत आश्रय आधार तो सबको समान मिलता है लेकिन मुक्त अवस्था में भी इसको मिलता ही रहता है मिलता रहता है मिलता रहता है उसमें कारण शरीर का जो वर्णन है इसका क्या उचित बन जाता नहीं यहाँ वो भी एक हमारा आधार है ये बताने के लिए ये विवेक की बात है कि हम ये ना समझें कि हमारा आधार केवल ये स्थूल शरीर है सूक्ष्म शरीर भी है आत्मा स्वयं भी है और इनसे भी भिन्न एक कारण शरीर भी है ये हमारे को बोध होना चाहिए तो यह स्पष्ट करना चाहिए था कि वर्णन चाहिए ऐसा एसा, एसा अगर कर देते तो फिर बात ही नहीं थी कुछ समझे नहीं था अरे आपने कहा कि फिर यो कर देना चाहिए कि कारण शरीर अर्थात परमात्मा अब स्पष्ट हो जाता है अब दूसरा भी कह सकता है या कारण शरीर अर्थात मूल प्रकृति ऐसा कह देना चाहिए था दूसरा भी तो कह सकता है आपका तात्पर्य इस रूप में है कि अगर आपने जो कहा ना कि ये कह देना चाहिए था अब ये तो आपने बोला है लेकिन इसके पीछे के भाव क्या रहते हैं क्योंकि परमात्मा रूप तो कहा नहीं है परमात्मा महर्षि ने इसलिए कारण प्रकृति का मतलब परमात्मा नहीं हो सकता होता तो कह देते तो ये तो बात उस दूसरे पक्ष में भी है समान ही कि भाई मूल प्रकृति भी कह देते अब मूल प्रकृति तो उन्होंने कहा नहीं है कहा नहीं है तो फिर अब जो वाक्य जैसा मिल रहा है उसके आधार पर ही संगति लगा रहे हैं अब ये लक्षणों से निर्णय करते हैं ना ऐसी जगह मीमांसा ऐसे ही तो काम करती है अब ये वचन हमारे को मिल रहा है अभी प्रकृति पे घटता है या नहीं घटता है ये जो मैं आपको बोल के बता रहा हूं सर्वत्र विभू नहीं घट रहा है सबका एक सब जीवों का एक ये नहीं घट रहा है और प्रकृति रूप सीधा प्रकृति कह देते ना प्रकृति रूप कहने की क्या जरूरत थी प्रकृति रूप ये रूप शब्द लगाने की क्या आवश्यकता थी ये बताइए सीधा प्रकृति कह देते हैं ना प्रकृति को कहना है तो प्रकृति ही कह देंगे अब ये उत्तर प्रदेश में सहारनपुर और इधर की भाषा तो है नहीं कि डंडा रखा हो तो बोले कि डंडा सा रखा है <laughs> ये तो एक अलग भाषा हो गई लेकिन यहाँ प्रकृति को सीधा कह देते हो मैं स्वाभाविक आत्मिक सही जो मुक्त में रहता है मुक्ति में तो उसमें जो जैसे स्वामी जी ने बताया कि 24 प्रकार की इसकी संकल्प शक्तियां हैं वो इससे संबंध वही चीज है जो के बिल्कुल वही है वो स्वाभाविक शक्तियां हैं मूल शक्ति एक ही है और उसको विभिन्न विभाजन करेंगे तो ये भी शक्ति है ये भी शक्ति है ये भी है वो 24 शक्तियां गिनी है और वह स्वाभाविक शक्तियां चूंकि स्वाभाविक है तो नित्य पदार्थ के गुणधर्म उसमें हमेशा रहते हैं वो स्वाभाविक रहते हैं अब मुक्ति में आत्मा गई है तो वहां भी रहेंगे जो के तुम कौन प्रकट होता है कौन प्रकट नहीं होता है ये एक अलग बात है दुख अनुभव करने की सामर्थ्य आत्मा की स्वाभाविक है और वो मुक्ति में भी रहती है तो कई जने यो कहने लगते हैं फिर तो मुक्ति में दुख होना चाहिए ये कोई बात नहीं हुई कि दुख होना चाहिए दुखी होने की जो सामर्थ्य है वो तो अभी भी है हाँ दुख का निमित्त नहीं है वहां पर इसलिए दुख नहीं होगा जब फिर बंधन में आएगा दुख का निमित्त होगा तो दुख हो जाएगा फिर उस, उसकी तो सामर्थ्य है तो मुक्ति में भी सामर्थ्य तो सारी रहती है लेकिन आवश्यक नहीं कि वो गुण उभरे अब परमात्मा का आनंद है तो दुख का कोई कारण ही नहीं है वहां पर शरीर भी नहीं है बंधन नहीं है इसलिए दुख का कोई कारण ही नहीं है इसलिए दुख को जानने की सामर्थ्य स्वाभाविक होते हुए भी मुक्ति में आत्मा को दुःख नहीं होता है स्वाभाविक तो शक्ति तो सदा रहेगी एक तो ने कहा है कि ब्रह्म रूपता सुसुक्ति अवस्था में भी है समाधि अवस्था में भी है लेकिन उसमें तो थोड़ा ज्ञान रहता है और सुशुक्ति अवस्था में वो सोया हुआ रहता है ठीक है ये तो अंतर है ही तभी तो तीन अलग अलग, अलग चीजें कही गई हैं समाधि सुसुक्ति मोक्ष समाधि और मुक्ति में भी अंतर है तीनों में अंतर है नहीं तो एक ही शब्द बोल देते ना है तो तीनों लेकिन ब्रह्म तो है हम प्रतिदिन जब सुषुप्ति में जाते हैं तो परमात्मा की गोद में जाते हैं परमात्मा के आश्रय में जाते हैं उसके सुख का भोग करते हैं, और वो हमको बहुत प्रिय भी लगता आनंद तो है अस्थाई यहाँ बेहूशी में सुषुप्ति में तो बेहूशी में हम परमात्मा के आनंद में जाते हैं उनसे हमारे को शरीर हमारा अच्छा हो जाता है सब कुछ अच्छी अनुभूति हो समाधि में जानते हुए सजग रहते हुए परमात्मा के आनंद को भोगते हैं सुषुप्ति में मूर्च में अज्ञानता में भोगते हैं समाधि में जागते हुए भी उसी आनंद को ले लेते हैं वैसा ही अनुभव होने लगता है और मुक्ति में बिना शरीर के भी भोगते हैं ये तीनों में अंतर हो गया लेकिन है तो ब्रह्मरूपता तो इसलिए मूल प्रकट ये कारण शरीर एक संभावना है हालांकि ये विचारणीय बिंदु है भी भिन्न भिन दृष्टि है विद्वानों की मैंने अपना अभिप्राय रखा स्वामी जी स्वामी ने लिखा है कि भौतिक शरीर सूक्ष्म शरीर भौतिक होता है और स्वाभाविक पहले ये निर्णय कर चुके हैं हम भौतिक नहीं है भौतिक माने पंच रूप से बनने वाला कहीं हमारी समझ में आती है हम स्वामी तो कर नहीं दे सकते स्वामी जी ने बात नहीं डाली है भौतिक शरीर भौतिक सौ पंच रूप से बनने वाले भौतिक है प्रकृति से बना वाले बात लेकिन भौतिक तो उसी कहते हैं तो पंच रूप से बना तो से कुछ भी नहीं मान सकते नहीं मान सकते देखिए भूत शब्द दो तरह से आता है वैसे महर्षि के वचन से ही सीधा स्पष्ट है मैं वो पंक्ति भी अभी दोबारा बोलता हूं यहां जो उसको भौतिक कहा है तो पांच तनमात्राएं हैं उसमें सूक्ष्म शरीर में हाँ है ना नहीं तो नहीं मेरे प्रश्न का मेरे प्रश्न का उत्तर मेरे प्रश्न का उत्तर पहले मैं आपका प्रश्न सुन लिया और मैं वहीं पहुंच रहा हूं तो फिर भी तो पांच तनमात्राएं हैं ना आपका कहना था कि भूत तो सूक्ष्म शरीर में होते ही नहीं है नहीं। मैं उसी को बता रहा हूं कि जो पांच तन्मात्राएं तो होती है ना और पांच तन्मात्राओं को सूक्ष्म भूत कहा जाता है तो सूक्ष्म भूत है तो भूत हो गए अब महर्षि का वचन भी देख लीजिए मैंने बोला भी था इसके दो भेद हैं एक भौतिक अर्थात जो सूक्ष्म भूतों के अंशों से बना है तारे के, तारे जो और बात के बारे वो तो सूक्ष्म भूतों से नहीं देखिए सूक्ष्म भूत आ गए या नहीं महिषि कारण लिख रहे हैं क्यों इसको भौतिक कह रहे हैं क्योंकि सूक्ष्म भूतों से बनाए भूत शब्द आ गया या नहीं वो चाहे सूक्ष्म भूत चाहे स्थूल भूत इन्होंने स्थूल भूतों को तो ले ही नहीं रहे इसको भौतिक कहा और कह करके यूं कहना चाहते हो कि इसमें स्थूल भूत भी रहते हैं ऐसा महर्षि कहते तो कहते कि भाई गलत लिखा हुआ है जब स्वयं कह रहे हैं सूक्ष्म भूतों के अंशों से बना है तो भूत तो फिर भी हैं, इसलिए भौतिक कहा जा सकता है भौतिक का मतलब यह नहीं कि स्थूल भूतों से सूक्ष्म भूतों से बनाए इसलिए भौतिक शरीर तो कहा जा सकता है संगत है ये तो तो कोई दोष नहीं है इसमें जो तो बाकी है, है ये भौतिक नहीं है सूक्ष्म शरीर भौतिक है इसका मतलब ये नहीं है कि उसके सारे तत्व भौतिक हैं ये कथन नहीं किया जा रहा है अब मिठाई आती है अब गुजरात की दाल लेंगे तो क्या लें तो मीठी है तो मीठी तो होती है लेकिन क्या उसमें सारी चीजें मीठी मीठी होती है दाल भी तो होती है उसमें हल्दी भी तो होती है उसमें जीरा भी तो होता है मीठा तो थोड़ा ही होता है तो फिर भी उसको मीठा कहते हैं तो इन सत्रह तत्वों में पांच भूत हैं सूक्ष्म भूत हैं इसलिए उसको भौतिक कह दिया जाता है क्या ये देसी घी की मिठाई है कौन सी मिठाई है देसी घी की आज तक बनी है कोई जो केवल देसी घी से बनी हो नहीं शुद्ध देसी घी की मिठाई है शुद्ध देशी घी के लड्डू है तो इसका मतलब है आटे को भी घी कह रहे हैं क्या दूसरा आटा बेसन कुछ दूसरी चीजें भी तो डलती हैं कहते हैं देसी घी के लड्डू हैं ये तो ये भाषा को हमें समझना चाहिए कि भाषा में शब्दों का प्रयोग कैसे होता है अगर भाषा को नहीं समझेगा तो हम शब्द को पकड़ लेंगे अटक जाएंगे और कोई भी कहेगा कि भाई देसी घी के लड्डू हैं बोले नहीं इसमें तो आटा भी है बादाम भी डाल रखा है आपने चीनी भी डाल रखी है या आपका कथन गलत है लेकिन जो भाषा को समझता है वो तात्पर्य को भी समझता है कि जब कहेंगे देसी घी का लड्डू का मतलब घी के रूप में इसमें देसी घी लिया गया है वनस्पति घी नहीं है तेल नहीं है बाकी चीजें तो जो आधारभूत है वो है ही ऐसे संज्या होती इसलिए मानेंगे ये बात है गई पर नहीं समझ में गलती क्या है स्वामी जी ये तो एकदम स्पष्ट इस है इसमें कोई संशय की बात ही नहीं है दूसरा कारण शैली की बात जी तो कारण शैली में जो आप कह रहे हैं उसने भी कुछ बोझ रखा है जी ये आपने कई के लिए कानून किए ये बोलते हैं विश्व के साथ घट सकता है जी प्रकृति के साथ तो रूपता तो जो जब ब्रह्मरूपता कही जा रही है तो उसमें सारी वृत्तियां जब हट जाती है तो सुशुक्ति सारी वृत्तियां हट गई हैं, वो कंडीशन उसको प्राप्त हो गई है हो जाता है ठीक है वो इसकी पुष्टि के लिए जो मैंने प्रमाण दिया उसकी समाधि सुशुक्ति मोक्षेश ब्रह्मरूपता की आप व्याख्या दूसरी कर रहे हैं ठीक है उस सूत्र में अगर दूसरी व्याख्या है मैं उसको हटा भी देता हूं चलो उस प्रमाण को नहीं लाते इसके बीच में लेकिन बाकी लक्षण भी तो इस पंक्ति से घट रहे हैं मूल प्रकृति पे तो घट नहीं रहे हैं ये सब जीवों का एक सर्वत्र भी, भी। हम कह रहे हैं जी शरीर है ये, ये तो एक चलो परमात्मा पे तो हमारे को संदेह हो रहा है आपने साथ में कह दिया कि आत्मा भी अशरीरी है अब महर्षि ने ये वचन नहीं लिख रखा है सूक्ष्म शरीर एक स्वाभाविक वो आत्मा स्वयं अगर आपका तर्क लिया जाए तो ये वचन भी गलत है फिर है, नहीं ठीक नहीं, नहीं है ठीक नहीं बनेगा वो अगर हम ये तर्क देते हैं कि आत्मा तो अशरीरी है आत्मा तो शरीर कहलाया ही नहीं जा सकता वो शरीर कैसे है वो मैं भी आपको सामने रखता हूं कि भाषा का प्रयोग कैसे होता है यद्यपि शरीर का मतलब है शीर्यतेति शरीरम जिसमें शरण क्षरण होता है बदलाव होता है ये बात ठीक है ये तो हुई अनवर्थ संज्ञा अर्थानुसारी ऐसा का ऐसा अब उन शब्दों का प्रयोग दूसरी जगह भी उस जैसी चीजों में होने लग जाता है तो ये जो स्थूल शरीर है ये सबसे अधिक क्षीर्ण होता है सूक्ष्म शरीर कम होता है और फिर भी दोनों को भी हम मान क्षीण होने वाला है तो ये दोनों शरीर हमारे आश्रय होते हैं आधार होते हैं शरीर को हम आधार कहते हैं अब आधार चीज ले ली केवल यहां से अब इसलिए आत्मा को भी मषि ने सूक्ष्म शरीर में गिन लिया स्वाभाविक क्योंकि वो आत्मा स्वयं अपने आप का आधार है वो भी चाहिए वहां पर तो शरीर क्षीरियत वो लक्षण न घटते हुए भी वो चीज वहां पर घट जाती है अब जैसे डालडा घी किसे कहते हैं वनस्पति घी को डालडा तो एक कंपनी का नाम है डालडा तो एक कंपनी का नाम है ना डालडा घी अब सबसे पहले उस कंपनी ने वनस्पति घी बनाया था अब नाम तो वनस्पति घी है अब तो खैर बहुत सारे आ गए तो ठीक तो है वनस्पति घी कहते हैं लेकिन आज भी गांव में कहते हैं कौन सा घी है डालडा डा डाल दिया है वो कह नहीं डालडा नहीं डाला मैंने तो फॉर्च्यून या कोई दूसरी कंपनी का बोल दिया रुचि का या तो मोदी का किसी का पहले डालडा थोड़ा ना डाला है मैंने तो वो डाला है तो पहले वही तो वनस्पति घी तो है उसी को तो बोल रहा हूं डालडा तो उसको डालडा नाम क्यों दे दिया अब देखो संज्ञाए कैसे बदलती है वैसे वहां पर वनस्पति घी था लेकिन चूंकि डालडा कंपनी ही बनाती थी उसको उस समय उसका नाम ही डालडा पड़ गया अब दूसरी कंपनी भी उसको बनाती है तो भी उसको डालडा नाम से कह दिया इस शब्द का प्रयोग है जीप किसे कहते हैं जीप किसे कहते हैं नहीं मैं तो ये भाषा का देखो ये देखना है अगर भाषा हमको स्पष्ट नहीं है तब तो ये हम उलझते ही रहेंगे क्योंकि हम शब्दों से समझ रहे हैं हम वाक्यों से समझ रहे हैं और भाषा की सूक्ष्मता अगर हमें नहीं पता है कि देखो भाषा में कैसे कैसे प्रयोग होते हैं मैं वो उदाहरण दे रहा हूं जो हम सब प्रयोग करते हैं जब हम स्वयं करते हैं वहां हमें कोई अड़चन नहीं होती तो यहां क्यों हो रही है उसी शैली से तो यहां पर हो रहा है लेकिन हमें वहां दिक्कत नहीं लगती यहां दिक्कत लगती है क्योंकि यहां हम अलग दृष्टि से देख रहे हैं हमें पता ही नहीं होता है कि हम ऐसे प्रयोग भी करते हैं भाषा का पता ही नहीं होता कि भाषा में कैसे कैसे प्रयोग हो जाते हैं जीप किसे कहते हैं जीप नहीं कह रहा हूं जीप वो एक तो कार होती है एक जीप होती है जीप किसे कहते हैं कार और जीप में अंतर होता है नहीं? अंतर होता है अच्छा महिंद्रा की जीप भी आती है ना वैसे जीप एक कंपनी का नाम था शुरू शुरू में आई थी ना वो जीप कोई ऐसा ढांचे का नाम नहीं है डालडा की जीप नाम की एक कंपनी थी जैसे है, थी। सर्फ में भी ऐसा है। सर्फ में भी ऐसा ही है बिल्कुल ठीक आपने उदाहरण दिया वो सर्फ एक कंपनी है अब निर्मा का भी आ रहा है तो वो सर्फ हो गया बस कैसे एक शब्द किसी विशेष के लिए प्रयोग होते उस जैसी चीजों पर प्रयोग होने लगता है ऐसे बहुत उदाहरण मिलेंगे ये मैं क्या किसको समझाने के लिए कह रहा हूं कि आपने कहा कि आत्मा को शरीर कैसे कह सकते हैं परमात्मा को शरीर कैसे कह सकते हैं ना शरीर तो आत्मा और परमात्मा तो शरीर से रही हैं इनको खुद को शरीर कैसे कह सकते हैं वो तो क्षीर्ण होने वाली चीजें है ठीक है शाब्दिक प्रथम अर्थ तो जो क्षीर्ण होने वाले होते हैं क्षय वाले होते हैं वो ही होते वो स्थूल और सूक्ष्म शरीर पर घट गया अब शीर्णता तो घट गई अब ये जैसे आधार है ऐसे आत्मा स्वयं भी अपना आधार होता है इसलिए महर्षि ने सूक्ष्म शरीर में स्वाभाविक को भी कहा नहीं तो महर्षि को यह पता नहीं लग रहा था क्या कि मैं आत्मा को भी शरीर कह रहा हूं इतना सिद्धांत भी उनको नहीं पता था हमें तो पता लग रहा है महर्षि को पता नहीं लग रहा था और यह कि यह बात परमात्मा पे घटेगी परमात्मा को शरीर कैसे कह दिया वो आधार है हमारा जैसे शरीर हमारा आधार होता है ऐसे वो भी आधार है इस दृष्टि से उसको शरीर कह दिया जाता है ये योग रूड़ी शब्द होते हैं या तो रूड़ी हो जाते हैं इधर से उठा के वहां लग जाते हैं बस नाम तो ये तो प्रयोग होता है इस दृष्टि से इस आधार पे इन पे आपत्ति नहीं की जा सकती आत्मा तो शरीर कैसे हो सकता है परमात्मा को स्वयं शरीर कैसे कह सकते हैं वचन मिल रहे हैं हमारे को और भाषा के प्रयोग मिल रहे हैं इस आधार पर यह निश्चय होते हैं और नहीं तो कोई समाधान नहीं है पूरा जीवन बीत जाएगा आज तक भी बहुत सारे प्रश्न कर रहे होंगे कि भाई कारण शरीर समझ में नहीं आया ये कारण शरीर समझ में नहीं आया अब या तो मान लेंगे प्रकृति को जैसा लोग मानते रहते हैं प्रकृति लेकिन समझ में फिर भी नहीं आएगा जबकि विवेक के अंदर लिखा हुआ है मुक्ति प्राप्ति के साधनों में लिखा है मुक्ति की प्राप्ति के लिए विवेक चाहिए और विवेक में ये शरीर का विवेक भी है तो हमारा आश्रय क्या क्या है स्थूल शरीर भी आश्रय है सूक्ष्म शरीर भी आश्रय है आत्मा स्वयं अपना आश्रय है और परमात्मा भी हमारा आश्रय है ये इस तरह से शरीर का यहां पर वर्णन किया गया मैं अपनी दृष्टि से बात रखी है हो सकता है इसमें संशोधन हो अभी मेरे को तो इसी तरफ झुकाव है ऐसा ही समझ में आ, ये विचार की बात है आप लोग भी विचार कीजिए दूसरा उनको दीजिए जी श्री जी कृष्ण जी महाराज जी गीता कहा है कि ये अष्टा प्रकृति है जो मेरी अपरा प्रकृति है इसमें एक पारभूत और मन बुद्धि और अहकार विनय है एक और इससे उत्तम प्रकृति है जो मेरी परा प्रकृति है जो आत्मापंच के समय समित है इसके जो आगे में लिखा है तीन शरीर है ये तीनों नाश होते हैं उसने रिश्ती गी के साथ है कारण तो शरीर भी नाश होता है नंबर वन नंबर टू के ये जो आपने फरमाया कि प्रकृति जब प्रकृति रूप होता है तो ये भी आश्चर्य है को पूर्ण प्रकृति का पता है उसमें गजतम शाम्य अवस्था में है जो आदि काल में थे। उसका जो शेष है उसका आवरण जितने भी शरीर है वो आवरण है पड़ता है कैसे डब्बे के अंदर डब्बा डब्बे के अंदर डब्बा आपका पूर्व में पिछले वर्क बता रहे थे उस आवरण के अंदर आवरण है आवरण के अंदर आवरण तो वो भी प्रकृति का आवरण है जो पुरुषों तो परमात्मा की नजदीक के बीच में रहता है पड़ता रहता है आवरण सा रहता है जितना ये जीना होता उतना उसका प्रकाश उसका संपर्क उसका आनंद ज्यादा आता है इसी को प्राप्त करने के लिए हम करते हैं। देखिये तो इस, इसके लिए इसके लिए शब्द प्रमाण आप देंगे क्योंकि उहा और तर्क से इस विषय में निर्णय नहीं हो सकता है और जहां तक गीता की बात है उसमें और बहुत सारी बातें हैं उसको शत प्रतिशत प्रमाणिक नहीं माना जा सकता अच्छा। और जो जो जो जो वो वो स्थल आप लेके आइए मैंने महर्षि के जो यहां पर वचन है उसके अनुमति हो हाँ तो बोले तो प्रकृति मूल है तो ये घीरा आवरण है अंदर विभूति इसको कह रहे हैं कि प्रकृति जो आदि प्रकृति है वो परमात्मा के समान ही पूरी ब्रह्मांड में छाई हुई है जहां जहां उसको क्रिया करनी है परमात्मा ने बो, इसलिए उसको लिए उस, उसके लिए आपको उसके लिए आपको, उसके लिए आपको आप इस और स्पष्ट करें कर आपको नहीं, आपको तो मैं स्पष्ट नहीं कर पाऊंगा <laughs> लेकिन मैं आपसे प्रश्न पूछ रहा हूँ आप ही को स्पष्ट करने के लिए आपने एक बात रखी की मूल प्रकृति भी परमात्मा के समान विभू है इसके लिए कोई प्रमाण हो तो प्रमाण पे बात करेंगे शब्द प्रमाण पे क्योंकि इसमें ना तो प्रत्यक्ष है आपका मेरा और ना ही अनुमान कर सकते हैं शब्द प्रमाण चाहिए कि मूल प्रकृति परमात्मा के समान विभू है इसका कोई प्रमाण आप लाएंगे तो आगे आपकी बात पे विचार करेंगे इस है। इस समय नहीं है जी तो जब आपको मिल जाए तब बताइएगा जब भी मिले आराम से ठीक है तो ये हमारे शरीरों की कोई चर्चा हुई वापस लौटते तो पिछली कक्षा में बारहवें सूत्र तक हमने देखा था कि इसकी स्वतंत्रता नहीं है और बिना स्थूल शरीर के ये सूक्ष्म शरीर काम नहीं करता है छाया के समान और चित्र के समान ये रहता है जैसे छाया और चित्र को आधार चाहिए ऐसे सूक्ष्म शरीर को भी आधार चाहिए आगे देखिए अब तेरवा सूत्र इसी तरह की बात को कहता है एक मिनट रुकना इसको